मंत्र एक अमोघ अस्त्र मंत्र हमारे पास एक अमोघ अस्त्र है पर हम लोग निरंतर अपने जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर पाते यदि कोई प्रयोग करके उसको देखे व्याप्त करके देखे कोई भी पदार्थ आपको खींचता है आप एक से दस बार तक मंत्र का मन में स्मरण करके देखें आपको भय आता है एक से दस बार स्मरण करके देखें आप कोई भी कार्य करने जाते हैं मंत्र को अनुसूत करें आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है मन को एकाग्र करके मंत्र को एक से दस बार जप कर लें। यदि इस प्रकार शक्ति ग्राह्यता हमारे में आ जाए तो अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी मंत्र चेतन है मंत्र जड़ नहीं है रामस्य से नाम रूपम च लीलाधाम परम एक चतुष्ट प्राहु सच्चिदानंद विग्रहम्। भगवान का नाम भी चेतन है चिद विग्रह है भगवान का रूप भी चिद विग्रह है भगवान का धाम भी चिद विग्रह है इसलिए भक्त को ही उसका दर्शन होता है दूसरे को उसका दर्शन नहीं होता भगवान की लीला भी चैतन्य है जैसे चैतन्य के द्वारा उपकार होता है वैसे ही लीला से भी उपकार होता है जिस समय ब्रह्मा बालकों को चुरा ले जाते हैं गोवत् को चुरा करके गुफा में बंद कर देते हैं एक वर्ष तक जो बालक और जो गोवत् ब्रज में काम करते रहे निरंतर अपने व्यवहार में लगे रहे उनके वे शरीर पंचभूत के नहीं बने थे व्यवहार पंचभूत के समान हो रहा था यदि पंचभूत का बना होता तो जब ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया तो दो दो हो गए होते जब उन बालकों का शरीर भी चित्त विग्रह ही था तो भगवान का स्वरूप चित्त विग्रह है इसमें कौन सा आश्चर्य है कहाँ उसको पंचभूत की आवश्यकता है भगवान के संकल्प से बनाए हुए बालक भी पंचभूत के नहीं थे ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं थे वस्तुतः सारा का सारा जगत ऐसा ही है यदि पत्नी पत्नी में विश्वास नहीं होगा तो व्यवहार कठिन हो जाएगा आपको पत्नी पर विश्वास न हो तो आप उसके हाथ का भोजन ही नहीं कर सकते हैं उसके पास बैठ नहीं सकते हैं उससे जल नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपके मन में होगा क्या पता जहर दे दे चेतन के साथ पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए विश्वास की अत्यधिक आवश्यकता है ऐसे ही मंत्र का पूरा का पूरा लाभ लेने के लिए विश्वास शक्ति की पूरी आवश्यकता है बिना इसके पूरा लाभ नहीं ले सकते आपको संशय हो जाएगा तो आपका लाभ खंडित हो जाएगा हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अग्नि में रखता है प्रहलाद निर्भय है हिरण्यकश्यप हैरान हो जाता है वह कहता है कि तुमको भय नहीं होता यह अग्नि जला देगा तुमको कहा राम रामनाम जपताम कयम सर्वताप समक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सबिलाय दे धुना प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं राम नाम का जप कर रहा हूं भगवान नाम का उच्चारण कर रहा हूं जिसने भगवान को आधार बना लिया है उसके जीवन में भय नहीं उतरता जिसकी रक्षा राम कर रहा है उसके जीवन में भय का कोई स्थान नहीं है सिमक की चाप सकय कोई तासु बड़ रखवार रमापति जासु मानस जिसका रक्षक परमेश्वर है उसके जीवन में भय नहीं हो सकता मैं भगवान राम की गोद में बैठा हूँ क्योंकि नाम के साथ ही नामी है जैसे सूक्ष्म शरीर के साथ ही स्थूल शरीर है इसी प्रकार मंत्र के साथ ही देवता हैं हमने मंत्र को पकड़ा है तो देवता हमारे हृदय में है उस देवता की गोद में हम बैठे हैं जिसने इस अग्नि को बनाया है उसकी इच्छा के बिना अग्नि किसी को जलाने में समर्थ नहीं हो सकती उस परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता यह आप लोग कहते हैं उसने कहा उसकी इच्छा के बिना अग्नि नहीं जला सकता यदि वह इच्छा करे तो जला सकता है आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए मेरे शरीर को छू करके अग्नि ठंडा हो रहा है इस प्रकार की विश्वास शक्ति मंत्र के साथ केंद्रित होनी चाहिए क्योंकि मंत्र चेतन है आप चाहे जहाँ रहिए पर यह जो भ्रम है कि हम मकान के कारण सुरक्षित हैं रुपयों के कारण भोजन कर रहे हैं इसे छोड़ना पड़ेगा यदि आपके हृदय को वह नहीं चलाए तो आप कैसे जिएंगे मकान डॉक्टर कैसे जलाएंगे बल्ब को कितना भी बड़ा अभिमान हो मैं बड़ा प्रकाश करता हूं। आप ज़रा स्विच ऑफ करके देखिए और कहिए जलो। कितना भी बड़ा अभिमान करने वाला व्यक्ति हो पर उसका अभिमान मिथ्या ही है जब वह सांस ही नहीं ले सकता अपनी इच्छा से तो उसको अभिमान करना सत्य कैसे हो सकता है इसको तो बस दो ही काम करने आते हैं एक अहंकार करने में कुशल है और दूसरा मम कर, करने में